पातंजल योग सूत्र समाधिपाद विषयवतीवा प्रवृत्तिपन्ना मनस स्थिति निबंधिनी पैंतीस जिन सब समाधियों में अलौकिक इंद्रिय विषयों की अनुभूति होती है वे मन की स्थिति का कारण होती है यह बात धारणा अर्थात एकाग्रता से अपने आप आती रहती है योगी कहते हैं कि यदि नासिका के अग्रभाग में मन को एकाग्र किया जाए तो कुछ दिनों में ही अद्भुत सुगंधि का अनुभव होने लगता है इसी प्रकार जिहवा मूल में मन को एकाग्र करने से सुंदर शब्द सुनाई देता है जिह्वाग्र में ऐसा करने पर दिव्य प्रसास्वादन होता है जिहवा के बीच में संयम करने पर प्रतीत होता है कि मैंने मानो किसी एक वस्तु का स्पर्श किया तालु में संयम करने पर दिव्य रूप दिख पड़ते हैं यदि कोई अभिरचित व्यक्ति इस योग के कुछ साधनों का अवलंबन करना चाहे और फिर भी उसकी सच्चाई में संदिग्ध चित्त हो तो कुछ दिन साधन करने के बाद ये सब अनुभूतियाँ होने पर फिर उसे संदेह नहीं रहेगा तब फिर वह अध्यवसाय के साथ साधना करता रहेगा विशोकावास ज्योतिष्मति 36 अथवा शोक के रहित ज्योतिष्मान पदार्थ के ध्यान से भी समाधि होती है यह और एक प्रकार की समाधि है ऐसा ध्यान करो कि हृदय में मानो एक कमल है उसकी पंखुड़ियां अधोमुखी है और उसके भीतर से सुषुमना गई है उसके बाद पूरक करो फिर रेचक करते समय सोचो कि वह कमल पंखुड़ियों सहित ऊर्धमुखी हो गया है और कमल के भीतर एक महाज्योति विद्यमान है उस ज्योति का ध्यान करो वीतराग विषयम वाचितम सैंतीस अथवा जिस हृदय ने इंद्रिय विषयों के प्रति समस्त आसक्ति छोड़ दी है उसके ध्यान से भी चित्त स्थिर होता है किन्हीं महापुरुष या साधु को लो जो पूर्ण रूप से अनासक्त हों और जिन पर तुम्हारी अत्यंत श्रद्धा हो उनके हृदय के बारे में चिंतन करो उनका अंतकरण सर्व विषयों में अनासक्त हो गया है अथा उनके अंतकरण के बारे में चिंतन करने पर तुम्हारा अंतकरण शांत हो जाएगा यदि यह न कर सको तो और एक उपाय है स्वप्न निद्रा ज्ञान लंबनम 38 अथवा स्वप्नावस्था में कभी कभी जो अपूर्व ज्ञान लाभ होता है उसका तथा सुषुप्ति अवस्था में प्राप्त सात्विक सुख का ध्यान करने से भी चित्त प्रशांत होता है कभी कभी मनुष्य ऐसा स्वप्न देखता है कि उसके पास देवता आकर बातचीत कर रहे हैं वह मानो एक प्रकार के भावावेश में चूर हो गया है वायु में एक अपूर्व संगीत की ध्वनि बहती हुई चली आ रही है और वह उसे सुन रहा है उस स्वप्नावस्था में वह आनंद में मस्त रहता है जब वह जागता है तब स्वप्न की वे घटनाएं उसके मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है उस स्वप्न को सत्य मान उसका ध्यान करो यदि तुम इसमें भी समर्थ न हो तो जो कोई पवित्र वस्तु तुम्हें अच्छी लगे उसी का ध्यान करो